सत्य घटना गिरिराज तराटी में कोई एक बाबा रहते हैं भजन करते हैं तो किसी से मिलते नहीं हैं किसी से बातचीत नहीं करते हैं अभी भी ऐसे बहुत संत हैं परमार्थ लोभी राधा ये मंजरी उपासक बहुत सारे हैं वो तो लोग जगत से कोई संबंध नहीं रखते हैं ऐसे भी हैं तो एक बाबा बहुत दिन सुने वो बड़े भजन आनंदी है तो उनसे कैसे मिलें तो निकालते नहीं किसी बात नहीं करते हैं तो प्रतःक कल स्नान करके फिर तिलक करते हैं तिलक करके फिर अपने आसन में बैठ करके अपने जब तप ध्यान धरना उपासना सब स्तुति बंदना आदि इत्यादि भजन क्रिया करते हैं दिन रात तो सोचे बाबा जब स्नान क्रिया करके जब भीतर बैठेंगे तभी तो जाके उनसे मिलेंगे नहीं तो मिलने का समय ही नहीं मिलने मिलते ही नहीं तो जब स्नान ध्यान करके आए हैं तो जो दर्शन अभिलाषी साधु वो पीछे पीछे गए हैं भीतर प्रवेश करके छोटी सी बत्ती जला करके तिलक करेंगे बैठे हैं बाबा कोई संभाषण नहीं तो तिलक लेकर के तिलक कर रहे हैं तो देख करके सोचे हैं तिलक करते हैं शीशा भी नहीं है बाबा के पास तो शीशा तो होना चाहिए तिलक करने के लिए तिलक तो करते कितना समय लगता है कितना सुंदर करने के लिए नहीं ये भी भक्ति का अंग है तिलक सुंदर करके रचना करना ये भक्ति अंग है एक चौष्टी अंग के अंदर एक अंग है ये भी एक शिवा है है ना तो बाबा ती ऐसे करते हैं तो कहते हैं बाबा मैं एक शीशा ला दू आपको सुन करके बहुत नाराज हो गए तो शीशा क्या करेंगे हमको ये मुंह देखने से हमको गुस्सा आता है तो मैं नहीं हूँ क्या जाने इसको देखने से हमको शीशा में देखता हूँ जब ना बड़ा गुस्सा आता है मैंने क्या सुंदर स्थिति देखो आपने शरीर के पंचभूति शरीर के ऊपर एक बीतस श्रद्धा ये ऐसा होना चाहिए ना हम लोग शरीर के ऊपर कितना आवेश है हाँ। खाना पीना ये खाना पीना खाने में रुचि पहनने में रुचि ये सब रुचि कैसे आता है कारण क्या है कि शरीर में ज्यादा ही हमारे आकर्षण शरीर के प्रति तदात्मता है इस कारण शरीर के प्रति आदर बुद्धि आदर बुद्धि के कारण शरीर को सुख देने के लिए हमारी चेष्टा शरीर को सुख देने के लिए चेष्टा के कारण किससे सुख देंगे ना ये पंचो भौतिक पदार्थों शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस वस्तु प्राप्ति के प्रति हमारे लालसा तो कहा एक बढ़िया खाना मिलेगा बढ़िया यह मिलेगा टीवी देखेंगे ये देखेंगे तो ये इसका कारण है इतना जो जो भोगस्प्रिया जितना हमारे भीतर देखने में आता है उसका मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि और कुछ कारण नहीं शरीर मैं हूं इस कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि शरीर में तदात्मता मैं शरीर नहीं हूं ये भावना जितना प्रबल होगा तो शरीर संबंधी वस्तु में भी उतना ही निष्प्रियता स्वाभाविक आ जाएगी जोर करके होगा नहीं जोर करके कोई सोचे जो हम शरीर के प्रति शरीर संबंधी वस्तु के प्रति हम उदासीन हो जाएंगे कल से हम अपने पुत्र कन्ना परिवार इसके प्रति उतना ध्यान नहीं देंगे मखाना खाना पीना इस प्रति ये नहीं करें कि शरीर विषय है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा हो खाओगे पियोगे नहीं मन रहेगा सारा खाया नहीं रसगुल्ला तो घर में था खाया नहीं खाने से तो अच्छा होता मजा आ जाता चेष्टा करके तुम तो वस्तु से दूर रह सकते हो लेकिन स्पृहा इस इसको हटाना संभव नहीं है विषय भी, भी निबरता निराश्य देना रसोपज रसोपरंगदृष्टा निबरत थी विषय से मन दूर रहने से विषय तो दूर होता है लेकिन विषय <smart> लेकिन विषय भोग के प्रति जो हमारे लालसा स्प्रिया वो हो जाएगा नहीं विषय दूर ऐसा होगा ऐसे अगर वो तो नहीं रहने से अगर उसको त्याग कहा जाता तो भाई भिखारी कितना रास्ते में बैठा है भिक्षा करता है तो वो सब त्यागी है घर नहीं मकान नहीं खाने का नहीं पीने का नहीं तो ये सब त्यागी है भाई वोस्तु से दूर रहने का अगर त्याग है तो रास्ते में भिकारी बैठा है वो तो महा भाई घर नहीं मकान नहीं दुकान नहीं ए, खाने का नहीं चलो तागी तागी कहना चाहिए बोलता है नहीं वो तो महाभोगी बोले क्यों उसके भीतर भोग भर्षण एकदम भर भार भर भार कर रहा है भोग भर्षण हाय हाय हाय हाय हाय ये लोग पैसा वाला कितना आनंद आराम से भिक्षा करते है निष्प्रियता ही बैराग बने वस्तु त्याग को बैराग कहा नहीं जाता है वस्तु त्याग करने से कुछ नहीं होता है तुमने वस्तु त्याग कर दिया सब तो छोड़ छोड़ के जंगल चला गया कुछ नहीं होता है काना कोड़ी तुम्हारा कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि वहां बैठे बैठे विषय के प्रति चिंतन होगा हाय हाय यहाँ बैठे हैं ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं दो चार दिन तो ऐसे खूब कष्ट करके त्याग बिराग दिखाने के चेष्टा करोगे बस महीने के बाद ही देखोगे धीरे धीरे धीरे धीरे विषय कानून में मन रमन करता रहेगा फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ दिल्ली जाओ बंबई जाओ बस झोला लेके चलो यहाँ तो कुछ होता नहीं तो गिरस्ती का घर घर डोलते हैं तब बंगाल में जा के वहाँ जाके खूब खातिर भी मिलता है खूब आनंद भी मिलता है बहुत चीला सीटी भी बन जाता है यह दोष नहीं है दोष है ये ये देह में आत्मबुद्धि इसका जड़ है तो ये बुद्धि को हटाना ही साधना का मूल प्राण केंद्र ये में रह करके भी हो सकता है इसके लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है तो चिंतन करना चाहिए कि शरीर मैंने ही शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं मैं राधारानी क्यों हूँ मुझे जो स्वरूप प्रदान किए हैं गुरुदेव ने मैं वही हूं ऐसा चिंतन करते करते जितना वो तदात्मता उस स्वरूप के प्रति जितना उसके तदात्मता बढ़ती जाती है और जड़ियों अभिनिवेश देव में आत्मबुद्धि तत्सहित तो देव संबंधी वस्तु पदार्थों के प्रति जो स्प्रिहा ये ऑटोमेटिक दूर होता जाता है रोशनी के तरफ जितना तुम जाओगे अंधकार ऑटोमेटिक हट जाएगा अंधकार हटाया नहीं जाता है अंधकार घर में अंधकार घर में बैठ करके चिल्लाओ हाय हाय हम अंधकार में हाय हाय हाय कुछ नहीं होगा बत्ती जला दो अंधकार रहेगा नहीं ऐसा ही भगवत उपासना रूप बत्ती को जलाओ तो ये अंधकार ये देह देहोदोहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति ये आशक्ति तो संसार है संसार को ही स्त्री पुत्र मकान गृह ये सब आशक्ति ये सब संसार नहीं भूल कोई कहते हैं, हम संशारी है गलत तो तुम संशारी नहीं हो कोई कहते हम त्यागी हैं गलत तुम भी झूठा हो हम तो के कहते तुम भी झूठा हो जो कहते हैं मैं त्यागी हूं बोले तुम झूठा हो बिता बोलते हो ढोंग कर रहे हो ना हम त्यागी हैं ना हम गिरस्थी हैं एक भी नहीं है ये सब अलग इससे अतीत है हम इससे कुछ हटके है हम और तुम भी जो हम भी वही हैं ये नहीं तुम गिरस्थ हो तुम ए, नीचे हो हम घर चढ़ के कौपिन पर के जंगल हम ऊंचे हैं ये स्वप्न मत दिखो आ, वहां तो एक ही है कौन सा वस्तु तो हमारा है संसार में जो हमने त्याग किया त्यागी कहते हो अभिमान करते हो अहंकार करते हो मैं त्यागी हूं अरे भाई ये शरीर तक तुम्हारा नहीं और तुम कहते हो मैं त्यागी हूँ तो ये त्याग ये त्यागी ये अहंकार मैं गृहस्थी ये अज्ञानता मन को रंगाना है तन को नहीं ऐसे संसार के प्रति भोग वासना आशक्ति जो है यही है संसार और जिसके मन में भोग भोगवासना और स्पृह है भोग पदार्थ के प्रति आसक्ति है देहो दोही वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है वो है गृहस्थी घर में रह करके भी अगर राधारणी के चरण में मन है जो मैं राधारणी के सह चढ़ी हूं किंकी हूं मैं तो राधारणी को राधारणी मेरी है ये संसार से हमारा संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं हो नहीं सकता ये सत्य है ऐसे भावना इसमें जब तुम्हारी एक ऐसी स्वाभाविक ही ऐसे अंतकरण वृत्ति हो जाएगी तो सही सही तुम बैरागी हो जाओगे घर में रहकर बैरागी निर्द ही सन्यासी जानना नित्य सन्यासी मैंने हम उसको रंगा दिए हैं कौन है ना दृष्टि कोई देश नहीं किसी के प्रति ना नाक कोई आकांक्षा नहीं कोई इच्छा ही नहीं मने इच्छा मैंने जागतिक वस्तु पदार्थ भगवान छोड़कर के दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित किंचित्र स्प्रिया नहीं यह है आकांक्षा सुनना ऐसा जो है भगवान कहते हैं वो हम उसको रंगा दिया वो सन्यासी घर में रहकर वो सन्यासी चाहे धोती पहने चाहे कुर्ता पहने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है धोती कुर्ता का मामला है नहीं ये और गिरुआ भगवा का भी मामला नहीं है है अंतकरण के मामला यह मामला यहाँ पर है यहाँ इस यह समझने का चेष्टा करना चाहिए हम बार बार कहते हैं देखो ये गृहस्थी लोग सबसे बड़ा इनके अंदर सबसे कमियाँ क्या है सबसे बड़ा कमियाँ है गृहस्थी के अंदर वो कमियाँ है वो आप लोग गृहस्थ मान लिया ये ये भावना हटाओ बस भजन तुम्हारा हो जाएगा ये पहले मन से हट हम गृहस्थी नहीं है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब कोई हमारा था नहीं है नहीं आगंतुक संबंधों ये दो दिन का मेल है ये माया है ये माया बाजार है ये धर्मशाला है क्या प्रेम करना है हाँ। तो तुम्हारा भजन तो तुम हो जाएगा यही मन को मन ही मुक्ति का कारण मन बंदर का कारण और मन को तुम अज्ञानता के द्वारा खुद ही बंद करके फंस करके फंसा करके फिर बोलते हम तो हम गृहस्थी हम तो फद गृहस्थी में फंसे हुए हैं अरे तुम कब हो तुम कब फंसे हो तुम भावना तुम्हारा भावना फंसा हुआ है भावना हटाओ धोबी के गाधा था तो दो धोबी ए धोबी इधर कपड़ा धोता है इधर धोबी कपड़ा धोता है गाधा तो गाधा ही है तो क्या हुआ एक धोबी वो तो कपड़ा लाद करके ले जाता है ले आता है गाधा के पीठ में ला करके जब धोती कपड़ा धोता दो, है तो कूटा में गाड़ देता है वो तो गले में रस्सी रहता तो गाड़ देता है गाधा ठड़ा रहता है तो एक दिन क्या वो रस्सी कहा खो गया खो गया अब बोलते भाई बड़ोसी से गा धोबिया है भाई हमारे गाधा भाई ये तो रोशी ना हम कहाँ भूल गया क्या हो गया आप बोलो इसको बांध के नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा गाधा कहाँ भाग जाएगा दद्दुर ये कोई चिंता की बात है बोले रोसी रोसी कोई जरूरत नहीं है बोले क्यों बड़े सुनो वो गाधा का आदत पड़ गया है जो हम फंसे हुए हैं ना वो तुम ही कार करना गले में ऐसा हाथ दे के और वो खूट ऐसी मिट्टी में करके ठोक देना ठोक ठोक ठोक ठोक, ठोक।, ठोक। फिर जा फिर देखना वो वहीं ठड़ा रहेगा बड़े ऐसा होता है क्या रस्सी नहीं है गाधा रस्सी फिर कुछ नहीं ऐसे ठड़ा रहेगा अरे करके देखो ना अरे गाधा है ना तो गल में तो रस्सी है नहीं गाधा का गाधा का कान पकड़ के डाल लाया लस्सी करके के खड़े हो जाए वहाँ ऐसे हाथ दिखर के ऐसे करके ठोक मर के जा गाधा हर जाता नहीं चुपचाप ठड़ा है बोले अच्छी बात है तो धोबी सब काम किया काम करके सौंध्या के समय लात करके आप गाधा को बोलते चल गाधा चलता नहीं डालना पड़ता चल गाधा चलता नहीं अरे भाई क्या हो गाधा चलता क्यों नहीं ये तो और बीमारी हो गया डांडना पड़ता गाधा चलता नहीं तो भाई वो पड़ोसी वाला वो धोबी भाई हमारा गाधा चलता नहीं है अरे चलते नहीं उसका खूटा खोल दिया अरे भाई बड़ा मजा की बात है खूटा को तो है ही नहीं तो झूठ का हम गाड़ दिया है बोले झूठ का ही खोल दो ना तब जाएगा वो ऐसा होता है क्या बोले देखो ना जाकर के वो तो खूटा ऐसे ऐसे करके गाने में ये करके हाँ चल गाधा चल दिया ऐसा ना ये बद्धो संसारी मनुष्य हम जैसे लोग ना ये गाधा जैसे हम मानते हैं हम फंसे हुए हैं ये मान्यता सबसे बड़ा सबसे बड़ा हानिकारक भजन के लिए ये मान्यता का पहला हटाओ नहीं हम फंसे नहीं है हमारा बंधन नहीं है हमारा कोई नहीं है हम अकेला है दुनिया का मेला मयू अकेला लेना ना देना मगन रहना तब तो जाके भजन होगा यही गृहस्थी बुद्धि मैं गृहस्थी हूँ भावना को हटाना पड़ेगा तो तुम्हारा भजन तो बारहाना हो जाएगा और खूब भजन करते हो लेकिन तुम्हारा मन में वही गाधा का जैसे जहाँ तो फंसे हुए हैं तो फिर तो गाधा चलेगा नहीं दोस्तों वो <laughs> झूठ पूट का फंसा हुआ है एक मान्यता मात्र एक स्वीकृति मात्र सत्यता है नहीं ऐसा संसार कितना अनंतकाल रचना करके आए हैं और इस तरह से घूम रहे हैं मरने का बात ऐसे ही फिर हम चलेंगे सब छोड़ छाड़ के हमारी कुटुंब परिवार जितना हमारे प्रियजन है कभी अनंतकाल भी कभी नहीं आएंगे फिर दोबारा यहाँ मिलने के लिए इस परिवेश में प्रियजन के साथ मिलने के लिए कभी नहीं आएंगे रोते रोते जीवत में चलता है फिर कर्म संस्कार अनुसार फिर नया शरीर लेकर के नई प्रकार भोग वासना में फंस करके फिर ऐसे ही खेल इसीलिए मन से ये मन की प्रस्तुति फिजिकल प्रिपरेशन नहीं है इंटरनल प्रिपरेशन हार्ट मन की प्रिपरेशन होनी चाहिए गृहस्थी भावना हटा दो मन से हम सबको कहते गृहस्थी भावना हटाओ और तुम त्यागी अहंकार छोड़ो <laughs> तो महाप्रभु के ये अवदान ये जो मंजूरी स्वरूप उपासना पद्धति ये महाप्रभु के श्रेष्ठ अवदान यहाँ राधा सुख को तात्पर्य में सभा यहाँ साधन करके जब अंतिंत तो शरीर में जब अपने को ऐसे चिंतन करते हैं मैं राधाराणी के सहचरी हूँ और ऐसे ही शिवा चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे धीरे धीरे उस शुद्ध स्वरूप जो है उसमें उसके तदात्मता आ जाती है अभी जैसे शरीर में हमारी तदात्मता ऐसे ही वो स्वरूप में तदात्मता आ जाती है फिर एक समय जा करके शरीर के प्रति आवेश नष्ट हो जाता है एक समय तदात्मता इतना बढ़ जाती है जिस स्थिति में जा करके उसका जड़चेतन ग्रंथि खुल जाता है ग्रंथि ये जीव चैतन सत्ता का जो प्रकृति के साथ जो तदात्मता ग्रंथि ये मुक्त हो जाता है तभी जा करके वो निरापद भूमि में उस स्वरूप में स्थित तो हो जाता है फिर कभी संसार में लौट के आता नहीं जदगत्ता आना निवर्तन तद धाम परम अंगम है यह है तो ये उपासना पद्धति मंदिरी स्वरूप उपासना पद्धति ये है महाप्रभु के अवदान सखी उपासना पद्धति में प्राण सखी नित्य सखी ये साधन करके उस स्वरूप प्राप्त करके राधारणी की कृपा से राधारणी की जुगल सेवा में जा करके वो नित्यकाल के लिए आनंद सेवा में निमग्न हो जाते हैं नित्य शकी इसलिए कहते हैं ये राधारणी के साथ हर समय रहते हैं और जो सखियां राधारणी के साथ रहते नहीं हैं ये लोग तो निकुंज भवन में अपने अपने कुंज भवन निकुंज भवन छोड़कर के अपने अपने कुंज में चले जाते हैं लेकिन ये सहचरी जो है ये नित्य शकी ये नित्य राधारणी के साथ रहते राधाणी राधारणी के साथ वहाँ रहेंगे फिर प्रातः काल राधारणी को लेके जाएंगे ए राधा के साथ साथ फिर राधा जा करके फिर विश्राम करेंगे फिर राधा के चरण संवहन करेंगे फिर राधा को स्नानागार में ले जाएंगे ये मंजूरी स्वयं अपने हाथ से राधा को स्नान कराएंगे तैलो मर्दन करेंगे सुगंधित तैलों इत्यादि सम्मार्जन करेंगे निसंकोच वहाँ स्नानागार में कोई नहीं एक मंजरी और राधा और मंजूरी किस तरह से सेवा करेंगे उनको श्रृंगार करेंगे ये मंदिर की अपने विषय है राधारानी नहीं कहेंगे जैसा कि तू हमको ऐसे करा ऐसे सेवा कर ऐसे नहीं स्नानागर से फिर राधा को ला करके सुगंधित इनमर्जन करेंगे संपूर्ण दिगंबरा राधा को एकदम फिर ऐसे सुगंधित साबुन है साबुन है मिट्टी कई ऐसी बनावटी दिव्य लोग के साबुन उसको लगाते हैं सुगंध हो जाता है फिर जाकर के सन्मार्जन करते हैं फिर जाकर के वस्त्र आभूषण और कैसे वस्त्र पहनाएंगे ये भी राधारणी कहेंगे नहीं जैसे कि वो वस्त्र को पहना वो साड़ी को पहनने कौन सा साड़ी पहनाएंगे वो हमारी इच्छा हम हम आम जैसे हमारी रुचि होगी तैसे ऐसे करेंगे ऐसे फिर ये कितनी अंतरंग सेवा ये किसी को मिलता नहीं है मिलना संभव नहीं है ये नित्य सुखी निस्संको सेवा फिर राजनी को प्रतिदिन एक ही अंग जो गहना है ये सब ऐसे नहीं नित्य नवीनतम नित्य नवयमान जो और यहाँ के तो सो ही है कि सोनादाना ये ऐसे हैं वहाँ दिव्य लोक ऐसा नहीं इंद्रनीलमणि हेमकांत मणि चंद्रकांत मणि बैदुर्ज्यमणि मुक्ता मणि नाना मणि प्रबाल मणि रजतमणि शैबाल मणि कितना सा मणि कोई अंतहीन कितने मुणि मुनि का अलग अलग का रंग और ये सब देते हैं कल्प वृक्ष वहाँ दिव्य लोक में कल्प है कल्प वृक्ष जाते मांगते हैं राज रानी के श्रृंगार के लिए कल्प से प्रार्थना करते और जो चाहते वही दे देते इतना बड़ा एक फल फट गिर जाता है ये फट जाता है उसमें सबसे कपड़े नित्य नित्य नवीन ये नहीं है वो आगे का वो पहले दिन जो जिस डिजाइन के डिजाइन फिजाइन है ही नहीं ये अलग डिजाइन ये अलग डिजाइन चिंता के अगम्य चिंता इसका रंग जो क्या है क्या रंग है ये भी अगम्य है ये जोगमयाकृत तो लीलाशक्ति के द्वारा लीलाशक्ति जो है अघटन घटन पुटी लीलाशक्ति शक्ति तो इस तरह से रचना करते हैं लीलाशक्ति और मंजूरी उसको ली और ऐसे शा, ऐसे सारी अंग आभूषण जीवन में कभी ऐसे हम देखे नहीं कोई देखे नहीं है ऐसा आभूषण और ऐसे नित्य नवायमान आज जैसे काल अलग पुरुष अलग पुरुष अलग ऐसे एक एक गहना जैसे ऐसे निपुण शिल्पी ना जाने हजारों साल बैठ करके एक गहना निर्माण कार्य में वो अपने समस्त सृष्टि कला उसमें निहित करके एक रचना किए हैं एक, एक कंकन के बाजूबंद आदि रचना में माने जैसे हजारों साल बैठ करके एक कंकन जो रचना किए हैं उसमें इस तरह से बनावटी है जोगमायाकृत लीला शक्ति के द्वारा ओ राधारानी को वो आभूषण पहनाते हैं सुंदर नित्य नवीन आज जो अंग अंग आभूषण कालुओं नहीं पशुओं नहीं ये तो दे देते हैं सखी को प्रत्यक्षल होती ये शखी को दे देते हैं एले तुले एले ले तुले, एले तुले। एले सब को दे देते हैं अंग नित्य नवीन सजाते हैं फिर राधा के अंग सज्जा राधा रणी अब केश विन्यास करेंगे और केश विन्याश कैसे करेंगे ये भी नहीं कहेगी तो इस तरह से हमारे केश विन्याश कर ऐसे हमारे ग्रंथन करके इस तरह से बनाना ना किस तरह से राजाणी का सिंगर करेंगे यह तो एक मंजरी जानती है और कोई जानती नहीं है और ये भी उनके भीतर भीतर में दिव्यो ऐसे कहां से ऐसे कलाकृति नित्य नवीन कलाकृति की नवीन कौशल कुशलता आकर के हबी हो जाते हैं दिमाग में ये नहीं जैसे हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर में जो बहुत दिन बैठ करके के जाकर के ये कोर्स है करते हैं शिक्षक कर, ये क्या क्या जानता है कुछ तो वो स्वाभाविक ही वो कलाकृति दिमाग में आ जाती है नवीन रवीन ये मंजूरी भी जानती नहीं है जे कलाकृति हमारे अंदर कैसे आ गई जब श्रृंगार कर में बैठे है इसकी शीशा लेकर के राजा बैठी है और ऐसी केश विन्याश कर रहे हैं मंदिर निशंकोच राध रानी मुँह को तो घुमा लो ऐसा करो है माथा को ठीक है बस हिलाना नहीं हिलाना नहीं राजनी की बालिका जैसे चुप कर बैठी अच्छा मुँह को ऐसा करो हाँ ऐसा भी मुग्धा समर्पिता मुग्धा एक, एक, एक बालिका प्राय इस तरह से राधारणी शिकार कर लेते हैं उनको शिवा कुशलता उनको संपादन के लिए सहयोगी इस तरह से रचना करके हैं सब नाना प्रकार सिंगार करके आ, जब देखते हैं केशविनन्यास जैसे कभी जीवन में ऐसे केशविनन्यास कभी किए नहीं है होना संभव नहीं है आ, जब राधा रानी के पीछे दो शीशा इधर पीछे दिखाते हैं इधर घूम के दिखाते हैं शीशा है तो राधा रानी वो अपने रूप माधुरी मत देख करके ऐसे तो चमकित तो हो जाते हैं चमकित तो क्यों राधा रानी कृष्ण भावित तो चित्तवृत्ति होकर के मैंने राधारानी समझ चिंता कर रहे थे मैं कृष्ण हूं राधा रानी ये नहीं चिंता कर रहे थे कि मैं राधारानी हूं राधा रानी राधारानी जो श्रृंगार करती है तो उसमें राधारानी की यह खुशी नहीं कि हमको बहुत सुंदर देखने में होगी राधाराणी की खुशी ये है कि हमारे प्राणाथ कितनी खुशी होंगे हमारे सिंगर देख करके। बस तो मंजरी राधारानी कृष्ण वृत्ति लेकर के देख रहे हैं मैं कृष्ण हूँ और ये जो देख रही है हमारे राधा रानी तो देख करके एकदम चमकित तो हो, एक तो हो जाते हैं माने कृष्ण जैसे एकदम चमकित हो जाते हैं राधारानी को देखकर करके इतने सुंदरता जैसे कभी देखे नहीं एक तो आनंददाय अखिले रसामृत सिंधु समुद्र में जैसे एकदम एक सुंदर एक, एक अद्भुत निर्जाश प्रेम कला निर्जाश के एक मूर्तिमंत विग्रह अः सच्चिद सागर के एक मूर्तिमंत सुंदर एक रचना ला जाने कौन बिता नहीं ऐसे सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर निर्माण कार्य में इतना सुंदरता के अथा अनंत सिंधु के ज्येष्ठ जैसे ऐसे सुंदरता के एक मूर्तिमंत विग्रह आधारणी करते हैं अनित नवीन नवीनतम नित्य नवायमान आज जैसे श्रृंगार काल ऐसा नहीं पुरुष ऐसा नहीं दिन चल, अनंत काल चलेगा ऐसे नित्य नवीनतम तो नित्य नवीनतम तो वो अनंत है वो अंत हीन है वो इंद्रियातीत हैतीत है वो मयातीत है वो लुकातीत है सच्चिदा आनंद आनंद घनो अल्ला शक्ति राधरणी वो इस तरह से आनंद प्राप्त करते हैं सुखी के द्वारा सुखी ऐसे आनंद प्राप्त कराते हैं ये भूमिका ये जो मंजूरी की जो भूमिका आ, ये मंजूरी की भूमिका ये और किसी का है नहीं कृष्ण भी चमत्कृत तो हो जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार किया किसने इतना कलाकृति कला कौशल जैसे केशव विन्यास केशव विन्यास की के इतनी शोभा ऐसे तो घुंगराली केश राजा रानी के दिव्य जगत के है ना घुंगराली केश आ, कुटिल कुंतल केश विन्यास ए कुटिल कुंतल केश राशि उसके इस तरह से श्रृंगार निपुण कलाकृति के द्वारा इस तरह से रचना करते हैं ये ए अद्भुत इंद्रियातीत गुणातीत ये कैसे संभव है मंजरी के द्वारा है तो कृष्ण सुंदरता देखकर के खुशी होकर के अपने गजमती माला मंजरी को पहना देती है हमारे प्राणेश्वरी को इतने रचना सुं, सुंदर रचना किए हैं सुंदर अपने गजोमती माला कभी कभी ए, कर देते हैं आ, कभी कभी तो एकदम देख करके ऐसे विमुग्ध हो जाते हैं कृष्ण कृष्ण राधारणी को सुंदरता देख करके विमुग्ध हो जाते हैं कौन सिंगर की है मंजरी झट करके जाके झपट टमर के छाती में भर लेते हैं और मंजरी तो पसंद नहीं करते हैं मंजरी ये कभी पसंद नहीं करते देखो अखिल रशाम सिंधु तो है सच्चिदानंद घनो भगवान के एक चरण रेनु छठा जो समस्त जगत को डुबा देते हैं आनंद सिंधु में वो अनंत सिंधु अपने छाती में भर लिए हैं लेकिन मंजरी को उसमें किंच नहीं पसंद नहीं करते एकदम आंख लाल हो गया ऐसे तो सुंदर आंख आकर्ण नेत्र सुंदर भूडु इतना सुंदर आकर्ण ऐसे तो दिखते हैं और नजर से ही जैसे क्या कहें अचिंतो अवर्णनीय और ऐसे लाल हो जाते हैं रक्तिम कृष्ण के उस पर्श से झट राजनी के पास जाकर के मानिनी होकर कहते हैं स्वामी ने श्याम सुंदर को माना कर दो हमसे ऐसे मजाक ना करें देखो जिनके पर्श क्या इनके चरण के छठ पाने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है है जिनके चरण रेणु के छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिन्द्र आदि जुग जुगान्तर तवश्य कर रहे हैं वो एक छठा नहीं मिलता है और वो एक छठा पकड़ के जो डूब जाते हैं आनंद सच्चिदानंद सागर में डूब जाते हैं वो आनंद सिंधु के जो मूलाधार है जो घन विग्रह वो आलिंगन देते हैं और उसमें उनका असंतुष्ट क्या उपासना कौन सा उपासना हमारे महाप्रभु ने प्रदान की है रही यही यही जब आलिंगन या, या ये संभाषण जब, जब राधारणी के साथ करते हैं तो देखो मंजरी का आनंद उल्लास राधारणी के दो मुख चंद्रिमा मुख चंद्रिमा के जो शोभा वो मुस्कान जिसमें एक झलक उसमें आनंद सिंध के उफान आ जाती है और वो राधारणी का आनंद मुख छठा देख करके ये आनंद सागर में डूब जाते हैं नृत्य तो करते हैं गाते हैं आहा, ना जाने कौन सागर में कौन सच्चिदानंद सागर में डूब रहे हैं कौन कहेगा उसका सीमा कौन बताएगा उसका आनंद के छटा कौन जान सकता है अचिंता तो वर्णनीय हम तो मूर्ख हैं फिर भी भाषा के द्वारा एक बालक जैसे ए, कहने का प्रयास करते हैं लेकिन ये शब्द के अगम्य है राजनीणी से बस राधारणी आनंद पाते हैं तो ये आनंद प्राप्त करते हैं शत स्वयं आनंद पाने का कोई इच्छा नहीं अब इच्छा प्राप्त करने भी करते भी नहीं है कभी कभी कृष्ण मजाक करके कभी तो उत्साहित तो होकर के मंजिल मंजिल को पकड़ लेते हैं छाती में भर लेते हैं लेकिन एकदम जैसे मने क्या अनर्थ हो गया झट एकदम झट करके एकदम झटका मार के जाकर के, जा के राधा रानी का हाथ पकड़ के एकदम आंख छल छल रखती आख दृष्टि जैसे लाल हो गया जैसे बड़ा अनर्थ हो गया राधारानी देखो ये श्याम सुंदर को तो मना कर दो हमसे ऐसे मजाक ना करें कोई वर्णन होता है एक ही शब्द के प्रवेश है। है मंजरी उपासना का सार जो महाप्रभु के अवदान श्रीमती श्रीमतर समासमतर देहवेद समा देह मात्र एक प्राण एक आत्मा शबे राधा तंत्र सम्भुकाले दुहु आनंदे उल्लास राधांगे पुलक भाव शखित प्रकाश राधाणी जत सुख पाए ब्रषु भानुर नंदिनी तार शतगुण सुख आश्चर्य संगे नहीं जितना सुख राधाणी प्राप्त करते हैं उससे शतगुण सुख सिर्फ दर्शन करके के राधा स्नेहादिका होने का कारण राधा भावनात्मय होने का कारण वो स्वाभाविक सतगुणा आनंद उपभोग करते हैं तो उनके आनंद के एक ही आनंद सिंधु उपहान लाने का एक ही उपाय है जो कैसे कोनो छले एक सखी ने मिला आए से आनंद देखी पाए उनके आनंद स्रोत की पूर्णो जो प्रकाश कब ना रानी जब अकेली है उसमें नहीं अकेली बैठी है राधा कुंज भवन में ले आए हैं राधा राधा को बैठे हैं हास है, है, प्रयास कर रहे हैं सब सखियाँ है, गाना गा रहे हैं कर रहे है, है, कोई तो पुष्प माला ला करके ग्रंथन कर रहे हैं कोई माला पहना रहे हैं राधे ने हासते हैं लेकिन उस हंसी में जैसे प्राण नहीं है देखते हैं जोर करके मुस्कुराने का एक कोशिश करते हैं लेकिन हाँ जैसे शखियों को थोड़ा सुख संपादन के लिए वो हंसी, मंजरी जानते हैं जो जब कृष्ण जब तक नहीं बैठते हैं राजा के बगल में तब तक ये आनंद सिंध पूर्ण प्रकाश फिर तब तक नहीं होना संभव नहीं